नमस्कार मी वर्षा उजगकर तुम्हें ऐनेरी आवाज वन नॉट सेवन पॉइंट एट एफ आनंदित रहा ने सग आनंदित थे। नमस्कार श्रोते आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ खुश रहो खुशियाँ बांटो और अभी वक्त हो चला है हमारे बहुत ही प्यारे से शो का जिसका नाम है एक मुलाकात जी हाँ दोस्तों हम इस एक मुलाकात शो में ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हैं ऐसे ऐसे लोगों से बातें करते हैं जिनके अनुभव सुन के जिनकी बातें सुन के न जाने हमारे दिल में अगर कोई अरमान हो या कोई प्रेरणा रही हो तो वो उनसे ज़रूर मिलती है तो आइए हम भी ऐसे शख्स के साथ जुड़े हैं जिनसे हम बातें कर रहे हैं जिनका नाम है प्रीत विकी गुरबानी और वो एज अ प्रोफेशनल कोरियोग्राफर है तो आइए उनको ही सबसे पहले उनसे बात करते हैं सबसे पहले उनका रेडियो पुनेरी आवाज के इस स्टूडियो में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हाय प्रीत जी हाय थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन पुनेरी आवाज आई एम सो हैप्पी टू मीट यू सबसे पहले आप कैसे है अब डांसर हूँ तो खुशी होंगी हमेशा <laughs> वो तो आपके चेहरे पर झलक ही रही है थैंक यू थैंक यू अच्छा तो जैसे कि मैं बताने से अच्छा आपका जो पूरा परिचय है तो आप खुद ही दीजिए हमें हमारे सारे श्रोताओं के लिए जी जी ज़रूर हेलो पुणे हाव यू आई एम अ कोरियोग्राफर माई नेम इज़ प्रीत विक्की गुरबानी डांस इज माय पैशन मतलब डांस जब मैं करती हूँ तो पूरी दुनिया भूल जाती हूँ डांस oh. से मेरे जो इमोशंस है या मेरी खुशियाँ है वो मैं सब में बाँटती हूँ जो भी है डांस से मुझे बहुत खुशी मिलती है मेरी जो फैमिली है मैं यहाँ बॉर्न एंड ब्रॉटर पुना की हूँ यहीं बॉर्न हुई हूँ पूना में पुना को छोड़ के तो कभी नहीं जाऊँगी अच्छा पुणे कर ही है आप जी जी जी पूना जैसी तो कोई सिटी ही नहीं है मैं काफ़ी सिटीज में गई हूँ पर पूना जैसी सिटी मुझे कोई नहीं लगी है अच्छा सो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पुना से ही हूँ यहाँ की बॉर्न एंड अप हूँ मेरे मॉम डैड हम तीन बहनें हैं दो भाई हैं एंड मी टू ऑल्सो मैरिड किड्स अभी तक नहीं हुए हैं बस वेटिंग फॉर वेटिंग फॉर टू कंप्लीट माय फैमिली एंड नाउ कम्स टू माय लाइफ हिस्ट्री एक्चुअली आई एम अ मल्टी टैलेंटेड यू कैन से मैं अपने मुँह से अपनी तारीफ तो नहीं कर रही हूँ पर uh, मैंने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया है अच्छा स्ट्रगल करने के बाद में यहाँ तक पहुँची हूँ अच्छा मुझे सबसे पहले मैंने डॉक्टर लाइन में एक जॉब किया है देन आई कम टू आईटी कंपनी आई एम वर्किंग आई वाज वर्किंग एच आर एचआर। एचआर में छोड़ के देन आई गेट मैरिड मैरिज के बाद फिर मैंने एक ब्यूटिशियन का कोर्स किया आई एम प्रोफेशनल ब्यूटिशियन प्लीज मेरा एक सवाल है प्रीत जी की अपने सारे आप माना आईटी में भी थे और ब्यूटिशियन भी आप प्रोफेशनल ब्यूटिशियन हैं आपका क्वालिफिकेशन क्या है हाँ जी क्वालिफिकेशन मेरा तो बीकॉम है ग्रेजुएशन कॉमर्स में हूँ पर आप सोचोगे मैंने क्लिनिक में जॉब कैसे किया इवेन इवन मुझे आप आई टी में एच आर बी थे तो, या आईटी में एच आर थी आ, सी ये ये तो बहुत बड़ी स्टोरी है लेकिन उसके लिए इतना वक्त नहीं है मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि मुझे नई नई चीज़ों को सीखने का काफ़ी शौक़ है अब जैसे मैं आईटी में ज्वाइन हुई तो मैंने काउंसलिंग की उसके बाद काउंसलिंग में जाके आप सोचोगे कॉमर्स में मैं आईटी का काउंसलिंग कैसे करती हूँ पर यह मेरी बॉस ने मेरी लगन देखी और मुझे नई जैसे मैंने बोला कि मुझे नई चीज़ें सीखने का बड़ा शौक है मैंने काउंसलिंग सीखा देन आई वेन टू फ्रॉम काउंसलिंग टू एच आर डिपार्टमेंट में मैं गई वहाँ भी मुझे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिले अवार्ड्स मिले मेरे बॉसिस काफ़ी हैप्पी थे बट ड्यू टू सम पर्सनल इशूज़ आई लेव द जॉब कुछ इशूज थे उसकी वजह से uh, ट्रैवलिंग का कुछ प्रॉब्लम था आई कैन कम्यूट फ्रॉम पिंपरी टू यू नो विमानगर कुछ पर्सनल इशूज़ थे तो देन मैंने फाइनली जो मेरा पैशन था जो मेरा बचपन से मेरा पैशन था डांस उसको मैंने अपना प्रोफेशन भी बनाया अपनी खुशी अपनी लाइफ बनाई अच्छा मतलब डांस मेरे आप कह सकते हो कि मेरे नस नस में है ओके मिस आजाप आप आप बोर्डर की ब्यूटिशियन भी है जी जी तो ये कब तक किया आपने ये ने? तो आपको मेरे चेहरे से झलकता होगा <laughs> वो तो दिख ही रहा आ, है जो का पार्ट पर हाँ वो ब्यूटिशियन का भी मुझे था इंटरेस्ट बट Uh, मुझे पता नहीं क्यों फिर डांस का जो प्रोफेशन था वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा अच्छा बिकॉज डांस जैसे बच्चे बच्चे जो रहते हैं मेरा बच्चों से भी काफ़ी अटैचमेंट है इवन अच्छा। मेरे एक एक स्टूडेंट मेरे छोटे बच्चे भी हैं फ्रॉम थ्री इयर्स टू सिक्सटी इयर्स मैं किसी को भी डांस सिखा सकती हूँ ओ। इतनी काबिलियत है मुझ में बहुत अच्छी बात है क्योंकि जैसे हम लोग ये सुनते हैं कि म्यूजिक किसी का पैशन होता है जी उनके जी। नस नस में म्यूजिक भरा हुआ होता है जी। वैसे आपके नस नस में डांस भरा हुआ है तो प्रीत जी आप ये डांस का ये जो शौक है आपको कब से था डांस का शौक तो मुझे बचपन से था लाइक मैं तो गोविंदा जी है जो डांस के आप बोल सकते हैं कि किंग है आज सबको पता है फिल्म इंडस्ट्री में या सबकी जान है गोविंदा जी उनसे मैं इंस्पायर हुई हूँ मेरे फेवरेट एक्टर्स पुरानों में आप बोलोगे तो शमी कपूर जी मेरे फेवरेट थे उनसे मिलने की इच्छा रह गई याहू और <laughs> उनका नहीं आ, शमी कपूर जी का मुझे गोविंदा अलारे मेरा फेवरेट सॉन्ग है अच्छा गोविंदा आला रे तो अभी श्रोताओ इस ब्रेक में इन्हीं का पसंदीदा गाना गोविंदा आला रे ये गाना गाना हम ज़रूर सुनेंगे लेकिन आपके मुंह से भी क्योंकि आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है और फिर भी आपसे दो लाइन तो हम सुनना ही चाहेंगे जी जी ज़रूर मैं कोशिश करूँगी अच्छा गाने की जी क्योंकि उन उनमें तो मोहम्मद रफ़ी का आवाज़ था तो मैं ट्राई करूँगी गोविंदा आला रे आला सरा मटकी संभाल ब्रिज बाला गोविंदा आला रे आला सरम मटकी संभाल ब्रिज बाला अरे एक दो और तीन चार संग पाँच छ सात हैं ग्वाला गोविंदा आला रे आला सरा मटकी संभाल ब्रिज बाला बहुत ही सुंदर बहुत ही लाजवाब आपका आवाज़ है और चलिए श्रोताओं इसी गाने को सुनते हुए हम लेते एक छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद हम फिर से प्रीत जी के साथ बहुत सारी बातें करेंगे और आप तब तक सुनते रहिए रेडियो पुनेर आवाज़ 107.8 ज़ीरो खुश रहो खुशिया बाटो ज बाला अरे लाला लरावी संभाल ब्रिज बाला अरे एक दो और तीन चार संग पांच छत है ग्वाला अरे एक दो और तीन चार संग पांच छत है की सेना हो आई माखन के छोरों की सेना ओ, ओ जरा बच के संभल के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 ये थोली वो कैसे निकली है झूम के ये टोली आज खेलेगी दूध से ये होली आज खेलेगी दूध से ये होली विघे कितना भी अंग ठंडी होना ओं मंग विज कितना भी अंग ठंडी होना ओं मंग पढ़े इनसे ओ पढ़े इनसे किसी का ना पाला पाला गोविंदा मट्टी गुना एक दो और तीन चार संग पाँच छ सात है ग्वाले एक दो तीन चार संग पाँच छ सात है ग्वाल साथ है माला अरे एक दो और तीन चार तक पाते साथ है वाला पबिता आला रे आला जरा मट्टी सवाल भेजवाला पविता आला रे आला जरा मट्टी सवाल भिजवाला छोटी से ब्रेक के बाद श्रोताओ आप सबका फिर से स्वागत है एक मुलाकात इस कार्यक्रम में और हम बात कर रहे थे प्रीत जी से और ब्रेक में आपने बहुत ही सुंदर गाना एंजॉय किया उन्हीं की पसंदीदा और उन्हीं ने गुनगुनाया थोड़ा सा तो बहुत अच्छा लगा मुझे लगता है मुझे बहुत अच्छा लगा तो आप सभी को भी बहुत ही अच्छा लगा होगा तो आइए फिर से बात करते हैं प्रीत जी से जैसे उनका मेन प्रोफेशनल वो कोरियोग्राफर है और कैसे उन्होंने अपने इस डांस क्लास की शुरुआत की कैसे उन्होंने अपने जो डांस क्लास का जो करियर है वो शुरुआत किया आइए हम उन्हीं से बात करते हैं थैंक यू सो मच आई एम अगेन केम हियर माय डांस क्लास नेम इज़ प्री डांस मेनिया इट्स लोकेटेड इन पुणे पिंपरी सो एक्चुअली मेरे यहाँ पे मैं थ्री इयर्स से लेके सिक्सटी ईयर्स तक के लोगों को डांस सिखा सकती हूँ अच्छा। जैसे कि आप बोल सकते हैं एक जो मेरी बैच है फ्रॉम थ्री इयर्स टू सेवन ईयर्स देन एट ईयर्स टू फोर्टीन ईयर्स देन उसके बाद जो लड़कियाँ बड़ी होती हैं दे विल ज्वाइन इन लेडीज बैच मेरी लेडीज बैच भी है अच्छा जैसे कि मैं खुद मैरिड हूँ और मैं यहाँ तक पहुंची हूँ काफी स्ट्रगल करके तो मैं हर मैरिड लेडीज़ को ये सजेशन दूंगी कि आप भी कुछ कर सकते हो एवरी मैरिड लेडीज कैन डू एनी थिंग इफ दे वॉन्ट तो मैं लेडीज़ मेरे पास जो आती है मैं उनको एंकरेज करती हूँ कि आप स्टेज को भी फेस करो कैमरा को फेस करो और काफ़ी लेडीज़ हैं जो मेरे साथ परफॉर्म भी कर चुकी है स्टेज पे। तो मैं इसे एंकरेज करती रहती हूँ और काफ़ी सारे शोज़ भी किए हैं मैंने पिमपरी एज वेल एज इन पूना बॉलीवुड एज वेल एज मेरा नाम प्रीत गुरबानी है आप सोचोगे कि मैं पंजाबी हूँ बट मैं पंजाबी नहीं हूँ मैं सिंधी हूँ तो मैंने काफी सारे सिंधी परफॉर्मेंसेस भी किए हैं अच्छा और बॉलीवुड परफॉर्मेंसेस भी किए हैं जी जी तो मैंने काफी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँची हूँ मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगी कि आप जो भी अगर मैरिड हो या बैचलर हो लड़कियाँ आप सब कुछ कर सकते हो इवन मैं भी जब मैरिड थी मुझे तो मेरे हस्बैं का काफ़ी सपोर्ट था मैं थैंक्स कहूँगी मेरे हस्बैंड को इस रेडियो के माध्यम से एंड टू माई अलमायटी जिनका मैं नाम जपती हूँ जिनको मैं मानती हूँ जो मेरे गुरु है वो मेरे अंग संग रहते हैं मेरे हर डिफ़िकल्टीज में मेरे इमोशंस में और मेरी कामयाबी में मैं उनको श्रेय देती हूँ और लास्ट बट नॉट द लीस्ट माई स्टूडेंट्स एंड माई मॉम्स प्लेसिंग्स अरे वाह जैसे कि प्रीत जी बहुत अच्छी बातें आपने सुना और मुझे से लगता है कि जितने भी महिलाएँ जो भी वुमेंस आज आपको सुन रही है शायद उनके अंदर भी वो इंतज़ाजम बढ़ता गया होगा क्योंकि कोई भी एक वूमन है वो कमज़ोर नहीं है एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग और इस्पेशली वुमन क्योंकि वो कुछ भी कर सकती अगर सोचे तो वो कुछ भी कर सकती है मैरिड होते हुए भी हम सारी चीजें हैं जो मैं ऐसा नहीं है कि मैं मैरिड हूँ तो मैं सिर्फ प्रोफेशन को ही ध्यान देती हूँ बट जो मेरी मैरिड लाइफ है मैं उसको भी हंड्रेड परसेंट देती हूँ जी मीन्स बैलेंस आपको करना पड़ता yes, है बैलेंस तो करना ही चाहिए ना हाँ वही सही बात है तो ये हम अपनी जितनी भी हमारी सुनने वाली जितनी भी महिलाएं हैं शायद वो बात से अप्रोच हो होगी क्योंकि बैलेंस करना बहुत जरूरी होता जी, है जी, हाँ। और जो आपसे ये सीखे क्योंकि आपने बहुत सारा स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं तो मैं आपको ये पूछना चाहूँगी कि ये जो आपने डांस क्लास शुरू किया ये आपकी अकेडमी है कब से स्टार्ट हुई है Means, कितने uh, साल हो see, हो गए गए हैं मेरे एकेडमी को ऑलमोस्ट इयर्स और uh, मैं शादी के पहले बिफोर मैरिज भी वन ईयर मैंने किया था तो आई एम नॉट काउंटिंग दैट बट मैरिज आफ्टर मैरिज मैंने जैसे स्टार्ट किया है तो मुझे अभी सिक्स इयर्स कंप्लीट होंगे uh, मेरे डांस प्रोफेशन को uh, कितने बच्चे हैं अभी आपके डांस क्लास अप्रोक्स uh, मेरे पास सेवेंटी सेवेंटी है hmm. uh, आप सुन के हैरान होंगे जब मैंने डांस क्लास स्टार्ट किया था तो मेरे पास सिर्फ फोर या फाइव स्टूडेंट्स आए थे बट जैसे जैसे पीरियड बढ़ता गया जैसे जैसे उन्होंने मेरा काम देखा लोगों ने मुझे सराहा उन्होंने देखा कि मतलब क्या टैलेंट है हमारे बच्चे ले रहे हैं जी जी जी। तो वो हिसाब से मेरे जो है बच्चे बढ़ते गए अच्छा और देखो अगर भगवान हमारे साथ है और हमारी लगन भी है किसी काम में तो हम तो आगे बढ़ेंगे ही जी कोई भी हो मैं हूँ या आप हो कोई भी आगे बढ़ेगा एक लगन चाहिए और एक भगवान का विश्वास चाहिए बस जी जी और इसी के कारण आप यहाँ तक पहुँचे तो कितनी बैचेस चलती है माना सुबह शाम दो टाइम चलती है या एक ही टाइम नहीं एक्चुअली मैं मॉर्निंग में नहीं लेती हूँ एज ए से मेरी जो मैरिड लाइफ है उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ Okay. तो आ, मेरी मैं... एक मेरी आफ्टरनून में बैचेस चलती है दो और इवनिंग में चार बैचेस हैं अच्छा तो आपने जी जैसे की दोपहर को मेरी बैचिस जो है वो लेडीज की चलती है जो मैरिड लेडीज है जी, जी। वो लोग उस वक्त फ्री रहते हैं तो मैं दोपहर को लेती हूँ और बाकी जो बच्चों को डिवाइड में किया है थ्री टू सेवन ईयरस एक बैच होती है देन एट टू फोर्टीन ईयर्स अच्छा। 14 to 20 years. अच्छा ऐसे बैचेस तो इतनी तीन बैचेस को अब अलग अलग प्रकार का डांस सिखा दें या एक जी, जैसा जी, नहीं, नहीं नहीं नहीं दे क्योंकि हर एज में इंसान की जो मोमेंट रहती है वो अलग अलग या, या नॉलेज होता है या लचक होती है वो अलग होती है जी जी <coughs> तो हर सॉन्ग के हिसाब से हमारे स्टेप्स अलग रहते हैं अच्छा एक जैसा तो होगा ही नहीं हाँ वो तो बात हाँ। सही है और जैसे कि हम देखते हैं कि आपको उनके अंदर का वो डांस दिखाई देता है मीन्स जैसे इतने सारे लोग हैं तो आप उनके अंदर की कौन सी सी बातें देखते हैं ये तो आपने एकदम सही सवाल पूछा कि देखो कैसे रहता है कि जो इंसान है पूरी दुनिया में आप देखोगे आपके आजू बाजू में भी जो होते हैं लोग सबका नेचर एक जैसा नहीं होता है कोई शाए होगा कोई दबंग टाइप होता है कोई गुस्से वाला होता है बट हमें कैसे है बैलेंस करके उनका नेचर समझ के मैं उनको वो हिसाब से स्टेप सिखाती हूँ कि कोई कैसे कैच करेगा आ, मुझे एक बार देखने में बच्चों का नेचर समझ में आ जाता है और उनको इजीली मैं उस तरह से आप में येस, येस। जो भी बच्चे आते है उनको आप पर तो मतलब उनके लिए भी इजी होता है मेरे लिए भी अच्छा कभी ऐसी प्रॉब्लम आई है की कोई बच्चा आपसे जल्दी सीख नहीं पा रहा या उनको कुछ स्ट्रगल बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है और आप उनको थोड़ा हैंडल करना हाँ कुछ ऐसे अड़ियल भी बोल सकते हैं कुछ होते हैं बच्चे ऐसे पर मैं एक्चुअली डिस्टर्ब नहीं होती हूँ क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है अच्छा। क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन में काफ़ी खुश रहती हूँ और बच्चों के साथ भी प्यार है तो आई कैन हैंडल एनी नेचर ऑफ पर्सन तो अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप जिस मैंने आपका पूरा टाइम इसी में ही जाता है तो किस प्रकार से आप डांस को अपने अंदर जो है जुनून आपका भरा हुआ जी जी। उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं सी uh, एक्चुअली मैंने जैसे बोला कि मैं इमोशनल हूँ या बहुत खुश हूँ या बहुत टेंशन में हूँ या जो भी है या नॉर्मल हूँ तो मेरे जो स्टेप्स रहते हैं उनमें मैं कोई भी फ़र्क नहीं लाती हूँ मैं वो दिखाई नहीं देता है मुझ में कि मैं आज इमोशनल हूँ या मैं आज बहुत खुश हूँ या मैं कुछ सोच रही हूँ मैं जैसे ही अपनी प्रोफेशनल जगह पर पहुँचती हूँ मैं वहीं पर ही रहती हूँ बाकी सारे चीज़ें मैं दिमाग से निकाल लेती हूँ अच्छा जो सॉन्ग चलता है मैं उसको जस्टिस करती हूँ जी जी जी जैसे कि आप गोविंदा को देखोगे कि वो कितना एकदम मज़े में रहते हैं मैं उनसे इंस्पायर हुई हूँ डांस के लिए कि मुझे अच्छा। भी डांस का प्रोफेशन ही चूज करना है गोविंदा जी मेरे बहुत ही फेवरेट एक्टर है उनसे भी इच्छा है मिलने की देखिए अब वो इच्छा पूरी वो भी हो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी थैंक यू थैंक यू। <laughs> आप कोशिश करेंगे तो वो भी होगा <laughs> जैसे तो... कि बहुत अच्छी बात है कि उनसे आपको इंस्पिरेशन मिला और आप एक के कारण न जाने कितने बच्चों का आज भविष्य बनता जा रहा है क्योंकि बच्चे आज डांस सीख रहे हैं तो एज अ प्रोफेशन के लिए भी वो अप्रोच करते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है आजकल की जितने भी डांसर देखे हैं उनको हमने यही सुनते हुए कहा या वो यही बात बोलते हैं कि हम मैडम ने जो हमें सिखाया जो हमारे गुरुजी जी है उन्होंने जो हमें सिखाया जी, वो हमने पैशन की तरह नहीं लेकिन एज अ प्रोफेशन की तरह उस चीज को सीखा तो वो प्रोफेशनल डांसर बन गए तो बहुत अच्छी बात है कि आप बच्चों को इस प्रकार से सिखा रहे हैं थैंक यू तो जैसे कि हम फिर से वापस उसी बात पर जा रहे हैं कि म्यूजिक क्योंकि जैसे आपने बात बताई कि आपके अंदर वो जो इमोशन है खुशी वाला हो या दुख वाला हो वो आप कभी अपने प्रोफेशन में नहीं लाते हैं बिल्कुल नहीं। वो दोनों को मिक्स नहीं करते हैं तो जस्ट लाइक की अगर कुछ लोग बो, बहुत बोर होते हैं दुखी होते हैं तो वो लोग म्यूजिक सुनते हैं तो आप डांस करते हैं मैं डांस करती हूं। आ, मुझे म्यूजिक का भी शौक है मैं गाती भी हूँ काफी तो आ, जब अभी हमने अच्छा गाने का ट्राई करती हूँ गाना हमारे साथ हो जाए जी जरूर जरूर एक गोविंदा जी का ही गा लेती हूँ वट इज मोबाइल नंबर करू क्या टाइल नंबर होगा फिर आना जाना दे दो कोई इसी नंबर कहाँ से तू आती है जानू कहाँ से तू जाती है आते जाते ऐसे क्यों दिल को तड़पाती है आय हाय वॉट इज मोबाइल नंबर करूँ क्या टाइल नंबर बहुत ही अच्छा आपके अंदर तो गोविंदा जी का आवाज़ डांस सब नस नस में भरा हुआ है शायद इन्हीं प्रेरणाओं के साथ आप आज आगे बढ़ती जा रहे हैं मीन्स आपको कभी पीछे मुड़ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती जी जी। तो इसी गाने को और भी सुनते हुए सभी इंजॉय करते हुए छोटा सा ब्रेक जरूर लेते हैं ब्रेक के बाद फिर से हम जुड़ेंगे फिर से बात करेंगे इन्हीं के साथ तब तक के ये छोटा सा ब्रेक लेते हैं आप सुनते रहिए रेडियो पुनेरी आवाज़ 107.8 जीरो खुश रहो खुशियाँ बाँटो mobile number what is your style number karne hai private party what is your private number kahan se tu aati hai darling kahan ko tu jaati hai aake jaake aise kyu dil ko dard paati hai hey what is your style number kar kya style number hoga fir anna Is What, What is your mobile number? number? What is your smile number? What is your smile? What is my buying number? What is your smiling number? What is your smiling number? Karo kya tel number? It's all right. It's all right. It's all right. It's all right. It's all right. It's all right. It's all right. It's all right. What is your phone number? Sorry, mobile. नहीं ले ले तो pager number. What is mobile number? What is your style number? What is your style number? करो क्या style number? कहाँ से तू आती है? चलिंग कहाँ कुतो जाती है? आके जाके ऐसे क्यों दिल को डर पाती है? Hi hi. What is mobile number? What is your style number? What is your style number? What is your योर number? What is your road number? What is your style number? नंबर करूंगा style number? What is your घर का number? What is your college number? You know my टाइमिंग number. कर दूंगी अंदर व्हाट इज मोबाइल नंबर व्हाट इज योर स्टाइलिंग नंबर सारी मोबाइल नंबर ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है एक मुलाकात इस कार्यक्रम में और हमारे साथ जुड़ चुकी है प्रीत जी बहुत सारी इंस्पिरेशनल बातें बहुत सारी इंस्पिरेशनल सॉन्ग सुनते हुए मीन्स कुछ गोविंदा जी को हमने याद किया उन्होंने बहुत ही प्यार से उनको याद किया उनके गाने हम लोगों को उनकी आवाज़ में सुनाए तो सबके दिल को शायद ही गोविंदा जी छा गए हैं है, सबके दिल में और ऐसे ही किसी ना किसी से प्रेरणा लेके हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहे तो शायद हम अपने जीवन में उस मुकाम तक पहुँच ही जाएँगे जिस मुकाम तक मुझे पहुंचना है तो आइए उनसे और भी बातें करेंगे क्योंकि बहुत सारी बातें हमने उनकी सुनी ये बहुत अच्छा लगा वो आए यहाँ पर और उन्होंने इतनी अच्छी बातें हम लोगों के साथ शेयर की तो जाते जाते प्रीत जी हमारे सारे श्रोता आपको अभी सुन रहे हैं तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे Uh, जी uh, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगी पुनेरी आवाज़ रेडियो 107.8 एफएम को जी जी एक शो के थ्रू मुझे इनका इन्विटेशन मिला और मैं तुरंत आई हूँ दो दिन में और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जो है बात करने के काफ़ी अच्छे हैं सब थैंक यू सो मच जी एंड मैं श्रोताओं को ये मैसेज uh, देना चाहती हूँ कि uh, जैसे मैंने स्ट्रगल करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ लाइफ में जैसे कि आप ये मत सोचना कि हम अभी मैरिड है अभी हमारे बच्चे हैं हम नहीं कर सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है आप जिस कंडीशन में भी है आप अपने अंदर की जो भावनाएं हैं जो आपका टैलेंट है उसको कभी भी खोने मत देना आपको उसको प्लेटफॉर्म पे लाना है अपने लाइफ में कहीं ना कहीं आपको यूज़ करना है अपना नाम आगे बढ़ाना है आप लेडीज़ हो या जेंट्स हो बच्चे हो कोई भी हो मेरा यही मैसेज है एक तो आप अपने मन में सच्चाई रखिए लगन रखिए अपने काम की तरफ और भगवान में विश्वास रखिए आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी बहुत ही अच्छा मन बहुत ही मोटिवेशनल मैसेज सभी श्रोताओं के लिए था थैंक यू सो मच कि डिटर्मिनेशन डेडिकेशन एंड फेथ ये जब तीनों चीजें एक साथ आती है लाइफ में तो शायद जो भी गोल हर के जीवन में होगा वो जरूर सक्सेस होगा बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पर आए और हमसे इतनी सारी so बातें शेयर so की और गोविंदा जी को आप हमारे बीच में लाया फिर जाते जाते हम आपसे फिर एक गुजारिश करते हैं कि जाते जाते आप फिर उनके बारे में एक, एक गाना या उनका एक फेवरेट सॉन्ग uh, आपको भी बहुत पसंद है जी जी जी के तो बहुत सारे सॉन्ग मेरे फेवरेट है लेकिन एक सॉन्ग जो है जो मैं अपने हस्बैंड से के सामने हमेशा गाती हूं। अगर आपकी इजाजत हो जी, जरूर, तो जी वो जरूर। आप मेरी फरमाइश पूरी कीजिए जरूर मैं थोड़ा सा गा लेती हूँ आप भले वो फिर ऑडियंस को भी सुना देना जी जी तुमको देखा तो ये ज़िंदगी धूप तुम घना साया तुमको देखा क्या बात है तो ये खया आज फिर दिल ने इक तमन्न की आज फिर दिल को हमने समझाया जिंदगी धूप तुम घना साया तुमको देखा तो ये खयानाया वाह क्या आपकी सुरीली आवाज़ so है और so इसी गीत के साथ आज का शो हम यही समाप्त करते हैं आज के लिए बस इतना ही दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई हस्ती के साथ नई विश्वास के साथ नई प्रेरणाओं के साथ तब तक आप सुनते रहिए रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम। खुश रहो खुशियाँ बांटो I'm not afraid. नहीं ऐसा गीत क्यों गाया कार जल है असली सोना इसे नहीं है कभी खोना मैं हूँ अपर्णा आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज वन नॉट सेवन पॉइंट एट एफ खुश रहो खुशियाँ बाटो